पटाक पीछे का डंडा जमीन पर गिरा और फिर उस आदमी ने डंडे को उठाकर विक्रांत को मारने के लिए दौड़ा तभी विक्रांत ने उसके सिर को पकड़कर दीवार से सटा दिया और उसके हाथ को मोड़ने लगा दर्द के मारे उस आदमी की चीख निकल पड़ी आह। उसके पीछे खड़ी औरत चिल्ला पड़ी छोड़ दो इन्हें प्लीज मेरे पति को छोड़ दो छोड़ मैं बताती हूँ मुझे जो कुछ पता है मैं सब बता दूंगी लेकिन इन्हें छोड़ दो पता है एक पुलिस वाले पर हाथ उठाने की क्या सजा होती है तीन साल के कैद और जुर्माना अलग से और अगर एक पुलिस वाले ने तुम्हारा हाथ भी तोड़ दिया ना तो मेडल के साथ प्रमोशन भी मिलेगा विक्रांत ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में डायलॉग मारते हुए उस आदमी के हाथ को और ज्यादा मरोड़ दिया अब तो मानो चीख कर उसकी जान ही निकल जाएगी सर छोड़ दीजिए ना मेरे पति ये सब मेरे लिए ही कर रहे हैं मैं आपको सब बताने के लिए तैयार हूं ना औरत का नाम अनिता था अनिता सावरकर दरअसल विक्रांत इस वक्त आज से तकरीबन दस साल पहले हुए एक मर्डर थी और अब अपने नए पति के साथ रहती थी ये वही केस था जिस पर पहले राघव और जतिन को भी लगाया गया था लेकिन रिजल्ट जीरो रहा था मैं आप लोगों से पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ फिर भी अनिता ने कहा हम लोग खुद भी इस केस पर अब काम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी अगर किसी का मर्डर हुआ है तो उसकी जांच तो जरूरी है ना? अब अगर मर्डर हुआ है तो उसका मर्डरर भी कोई ना कोई होगा क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे पुराने पति के कातिल को पकड़ा जाए उसे सजा मिले विक्रांत ने कहा देखे सर मैं आज आपसे सब सच सच कहूंगी अनिता ने बोलना शुरू किया अच्छा हुआ वो कमीना मर गया अगर मुझे उसका कातिल मिल भी जाए तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी वो हरामी रोज दारू पीकर मुझे मारता था साहब अनीता ने रोना शुरू कर दिया जब तक जिंदा रहा तब तक बस जुआ खेलना दारू पीना और मुझे जानवरों की तरह मारना यही उसका काम था साहब मेरे पेट में उसी कमीने का बच्चा था पांच महीने का बच्चा था उसने एक दिन शराब के नशे में, में मेरे पेट पर लाद से मार दिया मेरा बच्चा पेट में ही मर गया साहब पेट में ही मर गया इतना कहते-कहते अनीता जोर जोर से रोने लगी मैं तो मनाती थी कि ये कमीना मर ही अनिता की कहानी सुनकर काफी दुख हुआ वो खुद की भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था हालांकि यहां इन्वेस्टिगेशन पर आने के पहले ही उसने केस के बारे में डिटेल स्टडी की हुई थी उसने अनिता के पुराने सभी बयान भी पढ़े थे लेकिन अब फेस टू फेस अनीता की बातें सुनने के बाद विक्रांत को उसके दर्द का करीब से एहसास हो रहा था विक्रांत को भी उस आदमी के मर्डर पर खुशी हो रही थी ऐसे दरिंदों का जिंदा रहना समाज के लिए सही नहीं है विक्रांत ने यहां आने से पहले काफी सवाल तैयार किए हुए थे लेकिन अनीता की कहानी सुनने के बाद उसके अंदर एक भी सवाल करने की हिम्मत नहीं बची थी आखिर में विक्रांत जाकर अपनी गाड़ी में वापस बैठ गया उसे अब खुद यहां आने पर ही रिग्रेट फील हो रहा था इस वक्त उसे जतिन और राघव की भी कही हुई बात याद आ रही थी उन्होंने भी कहा था कि यह केस सॉल्व करना नामुमकिन है लेकिन कुछ भी हो अब यह केस सॉल्व तो करना ही पड़ेगा लेकिन अभी तक विक्रांत को यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कहां से करें? इस केस पर काम करना विक्रांत के लिए काफी मुश्किल हो रहा था यहां तक कि उसकी अदृश्य शक्ति भी इसमें कुछ मदद नहीं कर रही थी विक्रांत को याद आया कि आखिरी बार अभी अदृश्य शक्ति ने क्या संदेश दिया था उसमें आग और पानी का जिक्र था कहीं पर भी पहाड़ या झरने का जिक्र नहीं था यानी कि ना तो काम से रिलेटेड कुछ बात थी और ना ही पैसे से रिलेटेड कोई बात थी अब देखो आगे क्या होता है कार में बैठे बैठे ही विक्रांत ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके आराम भी कर लिया आराम करने के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसके काफी घाव भर चुके थे यहां तक कि अब उसका चेहरा लगभग नॉर्मल हो चुका था उधर वहां जब संगीता मैडम को पता चला कि विक्रांत को अब ओल्ड केसेस सॉल्व करने में लगा दिया गया है तब उन्हें भी काफी गुस्सा आया उन्होंने डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर के पास हजारों लेटर भी लिखे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ विक्रांत ओल्ड केस डिपार्टमेंट में ही पड़ा रहा आखिर उसका शक सही निकला डिपार्टमेंट के सीनियर ने जान उसे इस डिपार्टमेंट में भेजा था वो तो अच्छा हुआ कि वहां ट्रेनिंग कैंप के ऑफिसर रविन्द्र चौटाला ने किसी को विक्रांत और नैना की लड़ाई के बारे में नहीं बताया वरना अगर वो कंप्लेंट कर देते तो फिर विक्रांत की सिचुएशन और ज्यादा खराब हो चुकी होती इनके साथ ही उधर रिया ने विक्रांत द्वारा बताए हुए आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया उसने सॉफ्टवेयर पर काफी काम भी कर लिया था एक बार रिया काम करना शुरू कर देगी फिर विक्रांत की इनकम का एक और सोर्स तैयार हो जाएगा लेकिन चूंकि रिया के अभी एग्जाम शुरू होने वाले थे इसलिए विक्रांत ने उसे एग्जाम के बाद इस पर काम करने के लिए कहा हुआ था उधर वो ब्लाइंड और उसके दोस्त कुछ दिन तक मुंबई से बाहर रहने के बाद अग्रवाल का बेटा, रोहित अपने पैसे वापस लेने के लिए जरूर कुछ ना कुछ हाथ पर मारेगा लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया हाँ लेकिन एक बात तो है वो बाजार वाला ब्लाइंड और उसके दोस्त विक्रांत के लिए काफी वफादार निकले अब जब भी विक्रांत कोई जरूरत पड़ेगी वो जरूर उनसे काम करवाएगा विक्रांत की लाइफ में अभी सब कुछ ठीक चल रहा है बस दिक्कत यह है कि यह मर्डर केस सॉल्व नहीं हो रहा था और विक्रांत को समझ भी नहीं आ रहा था कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कहां से करे उस केस से रिलेटेड ना तो ज्यादा सबूत थे और ना ही कोई ठोस गवाह मौजूद था ऊपर से मर्डर हुए दस साल से भी ज्यादा समय हो चुका था ज्यादा कुछ पता लगाना भी मुश्किल ही था विक्रांत बड़े ध्यान से इस केस के बारे में सोच रहा था उसका दिल कह रहा था कि कुछ भी हो लेकिन इस मर्डर केस से उस औरत का जरूर कुछ ना कुछ लेना देना है वो हमेशा अपने घर पर ही रहती थी और उसका शराबी पति उस पर हमेशा नजर भी रखता था तो आखिर वो मर्डर वाले दिन ही घर से बाहर क्यों गई हुई थी और रिपोर्ट में था कि उसे कोई मानसिक बीमारी भी थी उसका किसी साइकेट्रिस्ट से इलाज भी चल रहा था ऐसे में वो भला जब अपना खुद का ध्यान नहीं रख पा रही थी तो किसी का मर्डर कैसे करेगी दूसरी तरफ ना तो वो बहुत अमीर है और ना ही ज्यादा खूबसूरत ऐसे में वो किराए पर भी किसी को हायर नहीं कर सकती थी आखिर माजरा क्या है विक्रांत केस के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से भी उसका फोन बच पड़ा भले ही विक्रांत को अब नया फोन मिल गया था लेकिन अभी भी उसका रिंगटोन वही पुराना वाला ही था गजब का दिन है सोचो जरा फोन देखकर विक्रांत की आंखें चमक उठी उसे उम्मीद भी नहीं थी कि जिया उसे फोन करेगी जिया ने विक्रांत को फोन पर क्या कहा होगा ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को